सदगुरु ओशो की प्रवचन माला काहे होत अधीर ट्रैक दो तो, प्रेम परमात्मा का प्रमाण तन खासा अब कब भजन करोगे अब कब भजन करोगे बालापन बालक संग बीता तरुण भय अभिमाना नख सिक से भई सफेदी का मरम न जाना हरिका मरम न जाना वृद्ध भय तन खासा अब कब भजन करोगे अब कब भजन करोगे तिर मेरी बााहिर नासिका चूवे साक गरे चढ़ आई सुतदारागरियावन लागे यह बुढ़वा मर जाई यह बुढ़वा मर जाई वृद्ध भये तन खासा अब कब भजन करोगे अब कब भजन करोगे अब कब भजन करोगे वृद्ध भय तन खासा अब कब भजन करोगे जवान हैं सोचते हैं कि वृद्ध हो जाएंगे फिर कर लेंगे भजन वृद्ध हैं उनको भी ये कुछ पक्का नहीं है जाने का वक्त करीब आ गया वे भी बड़ी आशा में लगे कि अभी और जी लेंगे कि अभी कोई मरे थोड़ी जाते लोगों ने ऐसी ऐसी आशाएं बांध रखी कि आखिरी वक्त में राम का नाम ले लेंगे एक बार नाम ले लेंगे मरते मरते नाम ले लिया मोक्ष हो जाएगा खास बात इतनी आसान होती कास बात इतनी उधार होती कांस बात इतनी सस्ती होती जीवन भर गुनगुनाओ तो अंतिम क्षण में तुम्हारी गुनगुनाहट उस तक पहुंच सकेगी कल पर मत टालो वृद्ध भय तन खासा देर नहीं लगेगी बुढ़ापा आते देर क्या लगती यूं दिन जाते पल छिन में जाते बालापन बाला बालक संग बीता बच्चों के साथ खेलने में बीत गया मगर बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि बच्चे ही बच्चे होते तो छम थे यहां बूढ़े भी बच्चे खेल वही गुड्डियां थोड़ी बड़ी हो गई छोटे बच्चे छोटी गुड्डियों से खेलते हैं बड़े बच्चे बड़े गुड्डियों से खेलते हैं छोटे बच्चों के खिलौने छोटे और सस्ते बड़े बच्चों के खिलौने बड़े और महंगे मगर बात वही है क्योंकि चित्त नहीं बदलता इस जगत में प्रौढ़ होना बड़ी मुश्किल बात है बूढ़ा हो जाना बहुत आसान परिपक्व होना बहुत कठिन अधिकतर लोग यहां धूप में ही बाल पकाते बालापन बालक संग बीता तरुण भय अभिमाना और एक से एक तरकी में खोज भी जाती बचपन तो बचपन है तो बीतेगा ही खेल में उछल कून में फिर जब जवान होोगे तो बड़े अभिमान उठते बड़ी आकांक्षाएं बड़ी अभीपसाएं यह ओलू वह ओलू यह पालू वह पालू कौन नहीं जो सिकंदर नहीं होना चाहता हर एक अपने भीतर सिकंदर की अभीप्सा लेकर आता है कहो या ना कहो बताओ या ना बताओ शर्म के कारण ना बताओ संकोच के कारण न कहो मगर भीतर यही ख्याल है कि कुछ करके दिख लाओ तुम और आसपास लोग भी तुमसे यही कह रहे हैं छोड़ जाओ नाम अरे नाम रह जाएगा कुछ कर जाओ कुछ करके दिखा जाओ तो बड़ा अभिमान जगता है जवानी अभिमान में खो जाती नक्सिक से थी भई सफेदी फिर आज नहीं कर नीचे से ऊपर तक सब सूखने लगता जीण जर्जर होने लगता सब सफेद होने लगता हरि का मरम न जाना तब बहुत पछताओगे तब जार जार रोओगे, तब खून के आंसू टपकेंगे क्योंकि हरी का मरम न जाना और मौत करीब आने लगी और तुम व्यर्थ की रामलीला में लगे रहे छोटे बच्चे गुड्डा गुड्डियों के विवाह करवाते तुम रामलीला करवाते रहे रामचंद्र जी की बरात निकलती मंगतू बीड़ी के पैसों के लिए राम बना हुआ है प्रभातू चाय के पैसों के लिए सीता लक्ष्मण परशुराम के क्रोध के नीचे से माता दीन की रेखा को लांग रहा है भरत को कोई भरोसा नहीं कि चप्पल की जुगाड़ भिड़ जाए कहां है ज्यादा कष्ट कहां है ज्यादा निर्वासन रामायण में या जीवन में कहां लड़ा जा रहा है युद्ध कौन है शत्रु और कौन है शत्रुघ्न वो जो राम बना है पूछते हो किस लिए वो जो सीता बन गया पूछते हो किस लिए कोई बीड़े के पैसों के लिए इंतजाम कर रहा है कोई चाय के पैसों के लिए पैसे जुटा रहा है भरत को कोई भरोसा नहीं कि चप्पल की जुगाड़ भिड़ जाए और लोग उनके चरण छू रहे हैं लोग उनकी पूजा कर रहे हैं बरात के लिए राम की ये खेल हम खेलते ही चले जाते तरह तरह के खेल जैनों के खेल हैं हिंदुओं के खेल हैं मुसलमानों के खेल हैं तरह तरह के खेल कोई ताजिए बनाए हुए हैं कोई गणेश जी को सजाए हुए हैं कोई राम का जुलूस निकाल रहा है कोई महावीर की पत्थर की मूर्तियों पर दूध डाल रहा है स्नान करवा रहा है और बड़े गंभीरता से ये कृत किए जा रहे हैं जीवन भर लोग पैसे जुटा रहे हैं, हज कर रहे हैं, कि एक बार गंगा स्नान कर आए कि एक बार कुंभ के मेले हो आए और वहां जिनको तुम साधु समझते हो लुच्चे लफंगों की जमात है अभी नासिक में तुमने दो चार दिन पहले ही खबर पड़ी होगी छरेबाजी हो गई साधुओं में सिर खुल गए हवालात में बंद भाले भोंक दिए ये तुम्हारे साधु हैं लेकिन तुम अंधों की तरह चले जा रहे हो पचास लाख हिंदू साधु हैं भारत इनमें एक आदि नहीं मालूम होता कि साथ हुए सब तो था आडंबर इस सबसे सावधान हो समय को गमाओ मत जल्दी ही मौत द्वार पर दस्तक देगी उसके पहले परमात्मा को स्मरण कर लो पिछले साल उसने कहा कि पिछले साल मैं नाबालिग था इस साल भी वह कह रहा है कि पिछले साल मैं नाबालिग था हर, हर नए वर्ष में नाबालिग हर नए वर्ष में ना समझ, हर मरने वाले के लिए उसने कहा बालिग हुआ कि मर गया कितना बालिग होने के लिए कितना मरने की जरूरत है रोज रोज मरने की जरूरत है प्रतिपल मरने की जरूरत है अतीत के प्रति जिसे मरने की कला आ गई जो अतीत को लौटकर नहीं देखता और जो भविष्य की आकांक्षा नहीं करता और जो शुद्ध वर्तमान में जीने लगता है वह बालिक है उम्र से कोई बालिक नहीं होता कि अठारह साल के हो गए कि इक्कीस साल के हो गए ये तो कृत्रिम सीमाएं किस हिसाब से इक्कीस साल का आदमी बालिक हो जाता है और 20 साल का नहीं होता और 21 साल में एक दिन कम है तो बालिग नहीं और एक दिन ज्यादा हो गया तो बालिग एक दिन पहले ना बालिग था एक दिन बाद बालिग हो गया रात भर सोया और सुबह बालिक हो गया बालिग होने का अर्थ होता प्रौढ़ौढ़ता का कोई संबंध उम्र से नहीं प्रौढ़ता का संबंध भीतर जागरण से होश से और होश की कला और कीमिया एक ही अतीत से अपने को छुटकारा कर लो जो गया, गया और जो नहीं आया नहीं आया अभी जो है इस क्षण इस क्षण को पूरा का पूरा आत्मसात कर लो इस क्षण में पूरे के पूरे डूब जाओ अतीत नहीं है तो कोई स्मृति नहीं होगी और भविष्य नहीं है तो कोई वासना नहीं होगी और जहां स्मृति नहीं वासना नहीं वहां प्रभु से मिलन है वहां प्रार्थना है मर जाओ अतीत के प्रति और मर जाओ भविष्य के प्रति और वर्तमान में तुम जी उठोगे ऐसे जी उठोगे भबककर ऐसे भबककर जी उठने का नाम ही बुद्धत्व है समाधि है। जैसे कोई मसाल को दोनों तरफ से जला दे बहिर नासिका चूवे साख गरे चढ़ाई देर नहीं लगेगी जल्दी ही आंखें जरासी चकाचौन से ही थक जाएंगी ठीक से देख ना पाओगे देर नहीं है कि नासिका बहने लगेगी देर नहीं है कि श्वास चढ़ने लगेगी सुधारा गरियावन लागे यह बुढ़वा मर जाए देर नहीं है कि जिनको तुमने अपना समझा था वो भी कहने लगेंगे कि अब छुटकारा हो तो अच्छा मैंने सुना है एक घर में बूढ़ा बाप बहुत बूढ़ा किसी मूल्य का तो नहीं एक बोझ उसके बेटे ने उसको घर के पीछे जहां घुड़साल थी उसके पास के एक गंदे से कमरे में डाल रखा वहीं उसको खाने पीने के लिए भिजवा दिया जाता अब बर्तन कौन उसके मले कौन रोज रोज बर्तन साफ करे तो लकड़ी के बर्तन बनवा दिए थे कि साफ माफ करने की जरूरत नहीं फिर वह बूढ़ा मरा उसके मरने के वक्त उसके बेटे ने देखा कि उसका छोटा लड़का वो लकड़ी के बर्तन जो बूढ़े के लिए बनवाए थे वो साफ करके संभाल के एक पेटी में रख रहा है उसने उसे पूछा तू ये किस लिए रख रहा है उसने कहा आपके बुढ़ापे के लिए जो उसने देखा था सोचा कि आप भी बूढ़े होंगे फिर से बनवाना पड़ेंगे तो मैं संभाल के रखे देता हूं जरूरत तो पड़ेगी ये रहा आपका कमरा तुम्हारा उपयोग आर्थिक है हम कहें कुछ प्रेम के संबंध तो कभी कभार होते बड़ी मुश्किल से होते नाते तो सब झूठे हैं प्रेम के नहीं अर्थ के स्वभाव ने कल मुझे एक पत्र लिखा स्वभाव को मैंने काम दिया था मेरे पिता बीमार थे पांच सप्ताह से अस्पताल में थे तो स्वभाव को मैंने ज़िम्मेदारी दी थी कि उनकी सेवा करें यह स्वभाव के लिए एक मौका था एक अवसर था विकास का और स्वभाव ने उसका पूरा लाभ लिया जितना लिया जा सकता था कल स्वभाव ने मुझे लिखा कि मैंने पहली बार पिता का अनुभव कैसा होता है यह अनुभव किया पिता का प्रेम कैसा होता है यह अनुभव किया और मैंने पहली बार शैलिंद्र और अमित की श्रद्धा और सेवा अनुभव की और मैंने पहली बार पति पत्नी के बीच कैसी प्रगाढ़ता का नाता हो सकता है यह अनुभव किया स्वभाव को रखा ही मैंने इसलिए था कि कुछ स्वभाव को बचपन में मां बाप का प्रेम नहीं मिल सका एक कमी थी जो अटकी थी वह अटक गई स्वभाव की आखिरी अटक टूट गई स्वभाव दूसरा ही व्यक्ति जैसे जन्मा एक नया जन्म हो गया पर प्रेम के नाते तो इस दुनिया में बहुत कम है इस दुनिया में नाते तो अर्थ के हैं पैसे के हैं बाप से भी उतनी देर तक नाता है जितनी देर तक पैसे का नाता है जितनी देर तक उससे कुछ मिलता है जैसे ही मिलना बंद होता है नाते शिथिल हो जाने लगते पर कभी कभार इस पृथ्वी पर भी प्रेम उतरता है ऐसे ही एक प्रेम का अनुभव स्वभाव को हुआ है और प्रेम का अनुभव परमात्मा का प्रमाण है कहीं भी प्रेम की झलक मिल जाए तो निश्चित हो जाता है कि परमात्मा है परमात्मा के लिए और कोई तर्क काम नहीं देते सिर्फ प्रेम ही काम देता है स्वभाव मौलिक रूप से नास्तिक जब पहली पहली बार स्वभाव मेरे पास आया था वर्षों पहले तो शुद्ध नास्तिक जो पहला प्रश्न स्वभाव ने मुझसे पूछा था वो यही था कि ईश्वर है इसका आप कोई प्रमाण दे सकते स्वभाव से आदा भूल भी गया होगा उसने ये पहला प्रश्न मुझसे पूछा था इसके लिए मैं बहुत प्रमाण स्वभाव को देता रहा आखिरी प्रमाण था अब स्वभाव नहीं पूछ सकता है कि ईश्वर है क्योंकि स्वभाव ने मेरे पिता के पास रहकर प्रेम को पहचाना और स्वभाव ने मेरे पिता को अंधेरे से रोशनी की तरफ उठते हुए देखा बुद्धत्व का कैसे आविर्भाव होता है इसका साक्षात्कार किया यह साक्षात्कार उसके लिए सीढ़ी बन जाएगा यह उसके बुद्धत्व के लिए अनिवार्य था यह जरूरी था और मैं खुश हूं कि स्वभाव ने समग्रता से सौ प्रतिशत रत्ती भर भी कमी नहीं की जहां कहीं भी प्रेम का प्रमाण मिल जाएगा वहीं परमात्मा का प्रमाण मिल जाता है मगर प्रेम के प्रमाण इस दुनिया से उजड़ गए इस दुनिया के सब नाते रिश्ते बस काम चलाउे सुदारा गरियावन लागे यह बुढ़वा मर जाई तीरथ बर्त एक को ना की नहीं साधु की सेवा तीनों पन धोखे ही बीते नहीं ऐसे मूरख देवा पकड़ आई काल ने चोटी सिर धुन बचता पलटुदास को नहीं संगी जम के हाथ बिकाता पाती आई मोरे प्रीतम की साई तुरत बुलायो साईं तुरत बुलायो तीर्थ व्रत एकोना की ना, नहीं साधु की सेवा अब ये किस तीर्थ व्रत की बात कर रहे हैं पलटू क्योंकि शुरू में तो उन्होंने कहा परम ब्रह्म रहे घट में सठ तीर्थ कानन खोजन जाई पहले सूत्र में कहा कि तू कहां जा रहा है वह तो भीतर है और तू तीर्थ में खोजने जा रहा है और अब इस सूत्र में कहते हैं तो तुम्हें विरोधाभास लगेगा इस सूत्र में कहते हैं तीर्थ वर्त एक ना नहीं साधु की सेवा अब ये दूसरी बात है ये उसी तीर्थ की बात नहीं उस साधारण तीर्थ का तो खंडन उन्होंने पहले सूत्र में कर दिया अब इस दूसरे तीर्थ का संबंध काशी कैलाश और काबा से नहीं है इस दूसरे तीर्थ का संबंध है किसी ऐसे व्यक्ति के पास होना जहां बुद्धत्व घटा हो, जहां दिया जला हो। मैंने सुना है बाजीद हज की यात्रा को गया फकीर था गरीब आदमी बमुश्किल पैसे इकट्ठे कर पाया और गांव के बाहर ही निकला था गांव के लोग विदा करके गए थे हज का यात्री उसको गांव के लोगों ने बड़े सम्मान से विदा दी थी और पुराने दिनों की यात्रा तीर्थ यात्रा से कोई लौट भी पाएगा या नहीं ये भी संदिग्ध था जंगल जंगली जानवर चोर लुटेरे हत्यारे और इनसे किसी तरह बच जाओ तो फिर पंडित पुरोहित बच लौटने की कोई बहुत उम्मीद नहीं थी इसलिए लोग अंतिम विदा दे देते थे, थे आ गए तो सौभाग्य नहीं आया तो मान लिया था कि आखिरी विदा हो गई गांव के बाहर निकला ही था लोग विदा करके गए ही थे कि एक वृक्ष के नीचे एक बड़े अलमस्त फकीर को बैठे देखा तो झुक के प्रणाम किया उस फकीर ने कहा जाते हो कहा हज यात्रा को जा रहा हूं कितने पैसे तुम्हारे पास तीस दिन उन दिनों तीस सोने के सिक्के बहुत थे उस फकी का निकाल पैसे मैं हूं हज मैं हूं काबा पैसे निकाल उस व्यक्ति का बल ऐसा था उसकी रोशनी ऐसी थी उसके व्यक्तित्व तो की आभा ऐसी थी उसका आभा मंडल ऐसा था कि बाजीर ने जल्दी से जिंदगी भर की कमाई निकालकर उस फकीर को दे दिया उस फकीर ने कहा कि मेरे तीन चक्कर लगा और अपने घर वापिस जा काबा हो गए तू हाजी हो गया और बाइस ने तीन चक्कर लगाए नमस्कार किया और वापिस लौट गए गांव के लोगों ने कहा बड़े जल्दी आ गए उसने कहा मैं क्या करूं काबा खुद गांव के बाहर मेरी प्रतीक्षा करता मिला और बाजीत के जीवन में क्रांति हो गई इस आदमी के इतने से संस्पर्श ये तीन चक्कर जैसे सब चक्रों से मुक्त हो गया वहा बाजीत सूफियों में परम फकीर हो गया और उसने कुल इतना धर्म किया था एक फकीर के तीन चक्कर लगाए थे मगर बड़ी श्रद्धा से लगाए होंगे जब उसने कहा निकाल तीस दिन तो एक क्षण भी झिझका नहीं झिझक जाता तो चूक जाता जल्दी से निकाल के दे दिए जब उसने कहा कि मैं हूं काबा लगा तीन चक्कर तो सवाल नहीं उठाया कि तुम और काबा तुम आदमी हो काबा पत्थर है। जब उस आदमी ने कहा कि बस मेरे तीन चक्कर लगा लिए काम पूरा हो गया तो वाजीद घर लौट गए ऐसी श्रद्धा ऐसी आस्था नहीं क्रांति लाएगी तो क्या होगा क्रांति घट गई बाजीद और होकर लौटा फिर तो जिंदगी में बहुत बार और लोगों को बाजीत ने सहायता दी जब भी कोई हज जाता होता कहता, कहता, कहता कहां जाते मैं तो मौजूद हूं मेरे चक्कर लगा लो ये जो अब पलटू कह रहे हैं तीरथ वर्त एक न की इसका अर्थ है कि नहीं किसी बुद्ध की सत्संगति की नहीं साधु की सेवा नहीं किसी जले हुए दिए के चरणों में झुके तीनों पन धोखे बीते नहीं ऐसे मूर्ख देवा बचपन जवानी बुढ़ापा सब व्यर्थ चले गए धोखे में ऐसे कही दिव्यता मिली ऐसे कही भगवत्ता मिली है पकरी आई काल ने चोटी सिर धुनधुन पछताता पलटू दास नहीं संगी जम के हाथ बिकाता और अब क्या हो अपस्ता है होत का जब चिड़िया चुप गई खेत पकड़ आई काल ने चोटी सिर धुन धुन पछता था अब सिर धुन धुन के लेकिन अब मौत ने चोटी पकड़ ली पलटूदास कोई नहीं संगी जम के हाथ बिका था अब कोई ना संगी है ना कोई साथी अब ले चली मौत कहा है मित्रव कहा है प्रिजन सब छूट गए पीछे मृत्यु के पहले आत्म साक्षात्कार न हो जाए तो जीवन व्यर्थ गया